आइए सुनते हैं कार्यक्रम कौन बड़ा कौन so <wrong> बड़ा भाई कौन बड़ा कौन बड़ा भाई कौन बड़ा हर अंग कहता मैं बड़ा हर अंग कहता मैं बड़ा मैं बड़ा भाई मैं बड़ा मैं बड़ा भाई मैं बड़ा, भाई, मैं बड़ा। liking... नहीं नहीं लड़की क्या बात है पिताजी पिताजी गीता बेटी मैं तुम्हारी आवाज सुन रहा हूं लेकिन तुम यहां आ क्यों नहीं रही हो पिताजी मैं किताब ढूंढ रही थी हां आधे समय मेरा पैर फिसल गया अरे रे हाथ की किताबें गिर पड़ी इसीलिए आने में देरी हो गई ओहो कहीं ज्यादा चोट तो नहीं आई बेटी नहीं पिताजी अच्छा अब यह बताओ तुम मुझे किस लिए बुला रही थी और तुम्हारे हाथ में यह कौन सी किताब है पिताजी यह मेरे स्कूल की किताब है हम्म इसमें हमारे शरीर के अंगों के बारे में जानकारी दी गई है अच्छा कल मास्टर जी हमें शरीर के अंगों के बारे में प्रश्न पूछने जा रहे हैं हम्म पिताजी आप बताइए ना हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है ओ, शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग हां अरे बेटी तुम्हारी बात सुनकर मुझे मेरा एक सपना याद आ गया सपना हम कैसा सपना मुझे भी सुनाइए ना <laughs> मेरा सपना बड़ा ही मजेदार है एक बार मैंने सपने में देखा कि अपने शरीर के अंग आपस में लड़ रहे थे शरीर के अंग लड़ रहे थे हाथ पैर पेट नाक कान आंखें वो सब एक दूसरे से लड़ रहे थे <laughs> अच्छा लेकिन आपस में लड़ किस लिए रहे थे भाई शरीर का प्रत्येक अंग सोचता था कि मैं सबसे बड़ा हूं <laughs> सबसे उस बड़ा उस दिन सपने में पहले आया पैर पै हूं मैं पैर हूं शरीर का बोज उठाता हूं जहाँ कहीं तुम चाहते हो मैं तुम को ले जाता हूँ चलना खेलना दौना कोतना यही काम में करता हूं इसी लिए हो मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा पैर कियावा सुनकर हाथ नाराज होकर आ गयाया और बोला बड़ा है आपने आपको बड़ा कहने वाला अरे सबसे बड़ा तो मैं हूं हाथ का अगर ना होगा साथ बन पाएगी ना कोई बात खाना मुंह में भरना हाथ से गाना लिखना हमेशा काम करना हमेशा काम करना काम करता हूं मैं दिन रात इसी लिए तो सब अंगों पर करता हूँ मैं राज इसी लिए तो मैं बड़ा, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा <laughs> फिर आई बारी पेट की <laughs> पेट की? हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हा। खूब कहा तुम लोगों ने सब कुछ कह लो अनजाने में अगर मैं ना रखूं भोजन और ना करूं उसका पाचन कैसे शक्ति पाओगे हलचल कैसे कर पाओगे इसीलिए हूं मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा लेकिन मुंह से जब तक खाना नहीं खाएंगे तब तक पेट में कैसे जाएगा हम पेट की बात सुनकर मुंह चढ़ गया और कहने लगा खाता हूं मैं पीता हूं मधुर बात मैं करता हूं चबा-चबाकर खाता हूं ग्रॉप ग्रॉप खा पेट को सब कुछ देता हूं इसीलिए हूं मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा हा हा हा, हा। फिर कान ने भी तो कुछ कहा होगा हां मुंह की बात सुनकर कान गुस्से से लाल होकर कहने लगा का, कान कान हूं मैं कान हूं सबके जीवन की जान हूं सबकी बातें सुनता हूं ज्ञान ग्रहण मैं करता हूं इसीलिए हूं मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा क्या कान का इतना ही काम है पिताजी नहीं बेटे कान अपने ज्यादा तारीफ नहीं करना चाहता था अच्छा इन सब की बातें सुनकर आंख रोने लगी और बूली आँख से ही देखते हो आँख से ही पढ़ते हो तुम यदि आँख मूद लोगे जक्की सुन्दर तक हो दोगे तुम इसलिए हूँ मैं बड़ी मैं बड़ी मैं बड़ी ये बात सच है पिता जी आखों से हम सुंदर पेड़ पौधे पक्षी पक्षी और चांद सितारे देख सकते हैं हा हा बेटी अभी नाक ने क्या कहा यह तो सुनो तुम सब मैं मैं छोटी हूं लेकिन काम बड़ा करती हूं श्वास मैं ही लेती हूं जीवन सबको देती हूं नाक बंद कर देखो तुम, जीवन तुमारा हो गागुम। इसलिए मैं बड़ी, मैं बड़ी, मैं बड़ी। गीता बेटी, सुना तुमने, हमारे शरीर के अंग आपस में कैसे लड़ रहे थे। तो पिता जी, इन सब में से कौन सबसे बड़ा है। वे सच पूछो तो हमारे शरीर का प्रत्येक अंग महत्वपूर्ण है इनमें से कोई बड़ा है ना कोई छोटा शरीर के अंग एकत्रित एक रूप से काम करते हैं तभी हमारा शरीर ठीक ढंग से काम करता है यह बात तो ठीक है पिताजी तो आओ एक गीत सुने कौन बड़ा भाई कौन बड़ा कौन बड़ा भाई कौन बड़ा पेट बोला मैं बड़ा हाथ बोले हम बड़े पेट बोला मैं बड़ा हाथ बोले हम बड़े पैर झटक कर हो गए खड़े कौन बड़ा भाई कौन बड़ा कौन बड़ा भाई कौन बड़ा आंखों में से टपका पानी ناک نے اس کی ایک نہ مانی آنکھوں میں سے ٹپکا پانی ناک نے اس کی ایک نہ مانی کان کرود سے ہو گئے لال سر کے सभी अंग कर रहे थे झगड़े हाथ ने जोर से कान पकड़े सभी अंग कर रहे थे झगड़े हाथ ने जोर से कान पकड़े सभी झगड़कर होगे दुखी झगड़े से कोई ना होता सुखी सभी झगड़कर होगे दुखी झगड़े से कोई ना होता सुखी झगड़े से कोई ना होता सुखी झगड़े से कोई ना होता सुखी बच्चों तुम ये समझो अरे कोई अंग नहीं है छोटा कोई अंग नहीं है बड़ा कोई अंग नहीं है छोटा कोई, कोई अंग नहीं है बड़ा एक दूसरे के बिना काम रहता है अड़ा एक दूसरे के बिना काम रहता है अड़ा इसलिए मिल जुल कर सब करो काम एक ताका है बड़ा नाम हाँ कौन बड़ा अभी आप सुन रहे थे C.I.E.T. और S.I.E.T. द्वारा सैयुक्त रूप से प्रस्तुत ये कारे करम